श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 116 सौ जून अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण ज्ञान के होने पर मनुष्य अधिक कर्म नहीं कर सकता त्रिलोक क्यों पौहारी बाबा इतने योगी तो हैं परंतु लोगों के झगड़े और विवादों का फैसला कर दिया करते हैं यहाँ तक कि मुकदमे का भी फैसला कर देते हैं श्री राम हाँ यह ठीक है दुर्गाचरण डॉक्टर इतना शराबी तो है परंतु काम के समय उसके होश दुरुस्त ही रहते हैं चिकित्सा के समय किसी तरह की भूल नहीं होने पाती भक्ति प्राप्त करके कर्म किया जाए तो कर्म दोष नहीं होता परंतु है यह बड़ी कठिन बात बड़ी तपस्या चाहिए ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं मैं यंत्र स्वरूप हूं काली मंदिर के सामने सिख लोग कह रहे थे ईश्वर दयामय मैं है मैंने पूछा दया किन पर करते हैं सिखों ने कहा महाराज हम सब पर उनकी दया है मैंने कहा सब उनके लड़के हैं तो लड़कों पर फिर दया कैसी वे अपने लड़कों की देखरेख कर रहे हैं वे नहीं देखेंगे तो क्या अड़ोसी पड़ोसी आकर देखेंगे अच्छा देखो जो लोग ईश्वर की को दया में कहते हैं वे नहीं समझते कि वे किसी दूसरे के लड़के नहीं ईश्वर की ही संतान हैं। कप्तान जी हाँ ठीक है पर वे ईश्वर को अपना नहीं मानते श्री राम के तो क्या हम ईश्वर को दया में न कहें अवश्य कहना चाहिए जब तक हम साधना की अवस्था में हैं उन्हें प्राप्त कर लेने पर अपने माँ बाप पर जो भाव रहता है वही उन पर भी हो जाता है जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता तब तक जान पड़ता है हम बहुत दूर के आदमी हैं दूसरे के बच्चे हैं साधना की अवस्था में उनसे सब कुछ कहना चाहिए हाजरा ने एक दिन नरेंद्र से कहा था ईश्वर अनंत है उनका ऐश्वर्य अनंत है वे क्या कभी संदेश और केले खाने लगेंगे या गाना सुनेंगे यह सब मन की भूल है सुनते ही नरेंद्र मानो दस हाथ धंस गया तब मैंने हाजरा से कहा तुम कैसे पाजी हो अगर बाल भक्तों से ऐसी बात कहोगे तो वे ठहरेंगे कहाँ भक्ति के जाने पर आदमी फिर क्या ले कर रहे उनका ऐश्वर्य अनंत है फिर भी वे भक्ताधीन है बड़े आदमी का दरबान बाबुओं की सभा में एक और खड़ा हुआ है हाथ में एक चीज है कपड़े से ढकी हुई वह बड़े संकोच भाव से खड़ा हुआ है बाबू ने पूछा क्यों दरवान तुम्हारे हाथ में यह क्या है दरवान ने संकोच के साथ एक शरीफा निकालकर बाबू के सामने रखा उसकी इच्छा थी कि बाबू उसे खाए दरबान का भक्तिभाव देख कर बाबू ने शरीफा बड़े आदर के साथ ले लिया और कहा वाह बड़ा अच्छा शरीफा है तुम कहाँ से इतना कष्ट करके इसे लाए वे भक्ताधीन हैं दुर्योधन ने इतनी खातिर की और कहा महाराज यही जलपान कीजिए परंतु श्री ठाकुर जी विदुर की कुटी पर चले गए वे भक्त भक्तवत्सल हैं विदुर का साकार बड़े प्रेम से अमृत समझकर कर खाया पूर्ण ज्ञानी का एक लक्षण और है पिशाचवत न खाने पीने का विचार है न सूचिता न असुचिता का पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण मूर्ख दोनों के बाहरी लक्षण एक ही तरह के हैं पूर्ण ज्ञानी को देखो गंगा नहाकर कभी मंत्र जपता ही नहीं ठाकुर पूजा करते समय सब फूल एक साथ ठाकुर जी के पैरों पर चढ़ा दिए और चला आया कोई तंत्र मंत्र नहीं जपा जितने दिन संसार में भोग करने की इच्छा रहती है उतने दिनों तक मनुष्य कर्मों का त्याग नहीं कर सकता जब तक भोग की आशा है तब तक कर्म है एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर अन्य मनस्क बैठा था जहाज गंगागर्भ में था धीरे धीरे महासमुद्र में आ गया तब पक्षी को होश आया उसने चारों ओर देखा कहीं भी किनारा दिखलाई नहीं पड़ता था तब किनारे की खोज करने के लिए वह उत्तर की ओर उड़ा बहुत दूर जाकर थक गया फिर भी किनारा उसे नहीं मिला तब क्या करे लौटकर फिर मस्तूल पर आकर बैठा कुछ देर के बाद वह पक्षी फिर उड़ा इस बार पूर्व की ओर गया उस तरह भी उसे कहीं छोर न मिला चारों ओर समुद्र ही समुद्र था तब बहुत ही थक कर फिर जहाज के मस्तूर पर आ बैठा फिर कुछ विश्राम करके दक्षिण की ओर गया पश्चिम ओर गया पर उसने देखा कि कहीं और छोर ही नहीं है तब लौटकर वह फिर उसी मस्तूल पर बैठ गया इसके बाद फिर नहीं उड़ा निश्चेष्ट होकर बैठा रहा तब मन में किसी प्रकार की चंचलता या अशांति नहीं रही निश्चिंत हो गया फिर कोई चेष्टा भी नहीं रही कप्तान वाह कैसा दृष्टान्त है श्री रामकृष्ण संसारी आदमी सुख के लिए जब चारों ओर भटकते फिरते हैं और नहीं पाते तो अंत में थक जाते हैं जब कामनी और कांचन पर आसक्त होकर केवल दुख ही दुख उनके हाथ लगता है तभी उनमें वैराग्य आता है तभी त्याग का भाव पैदा होता है बहुतेरे ऐसे हैं जो बिना भोग किए त्याग नहीं कर सकते कुटीचक और बहुत ये दो होते हैं साधकों में भी बहुतेरे ऐसे हैं जो अनेक तीर्थों की यात्रा किया करते हैं एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते बहुत से तीर्थों का उदक अर्थात पानी पीने पीते हैं जब घूमते हुए उनका छोभ मिट जाता है तब किसी एक जगह कुटी बनाकर स्थिर हो जाते हैं और निश्चिंत तथा चेष्टा शून्य होकर परमात्मा का चिंतन किया करते हैं परंतु संसार में कोई भोग भी क्या करेगा कामने और कांचन का भोग वह तो क्षणिक आनंद है अभी है अभी नहीं प्रायः मेघ छाए रहते हैं वर्षा लगी हुई है सूर्य नहीं दिख पड़ता दुख का भाग ही अधिक है कामने कांचन रूपी मेघ सूर्य को देखने नहीं देता कोई कोई मुझसे पूछते हैं महाराज ईश्वर ने क्यों इस तरह के संसार की सृष्टि की हम लोगों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है